इसमें हम रात शांति का आज नब्बे कारिका संख्या देखेंगे। पूर्व कारिका में कहा गया ज्ञाने च्रिविधे ज्ञेय क्रमेण विदिते स्वयं सर्वज्ञता हि सर्वत्र भवतीह महाध्य तत्रिविधे तो त्रिविधे ज्ञेय ज्ञाने च क्रमेण विदिते तीन ज्ञ कहा गया ज्ञे तीन किसको किसको कहा गया लगता लगता। और लोकोत्तरम तो जागर स्वप्न सुसुप्ति ये तीन हो गया अभी शंका करता है अवस्थात्र ज्ञेयत्व निर्देशात परमार्थत्व अस्तित्व आशंक्य परिहरति। अवस्थात्रय अगर ज्ञेय हो गया तो जो ज्ञेय हो जाएगा वो कोई वास्तव पदार्थ होना चाहिए क्योंकि कोई नहीं कहेगा कि आप रज्जु सर्प को जानिए उसको जानने का व्यर्थ है इसलिए पूर्व पक्ष शंका कर रहा है कि अवस्थात्रय ज्ञे आप कह दिए ज्ञयो अर्थात ज्ञातव्य जानने योग्य है अगर जानने योग्य है तो फिर वो परमार्थ वास्तव हो जाएगा ज्ञयो में क्या सूत्र लग जाएगा सर कैसे सूत्र ना हाँ ये कृत्य प्रत्यय हुआ कहा है सूत्र क्या है हैचो यत यत होने के बाद उसका परसूत्र सूत्र है लोगो में दिया अचो यथी फिर सर्वधातु कर देतु को यहाँ अवस्था ज्ञेयत्व ज्ञात ज्ञेय कहा जाने से इसलिए परमा तो अस्तित्व इसलिए वास्तव ये है ऐसे आशंका पूर्व पक्ष करता है आशंक्य परिहरति अर्थात ऐसे आशंका उद्भाव्य आशंका को दिखा करके उसका परिहार करते हैं अर्थात ती ये तीन ज्ञेयत्व नहीं कहा गया वास्तविक ये तीन उपाय कहा गया इसको जानना चाहिए ये नहीं है रजू में सर्प है उसको जानना चाहिए कहते नहीं है रज्जु को जानना चाहिए रज्जू को कैसे जानेंगे कहते हैं कि जिसको आप सर्प सर्प समझ रहे हैं तो जिसको सर्प समझ रहे हैं सर्पों को पहले देखना पड़ेगा ना कहते जिसको सर्प समझ रहे हैं तो सर्प को आप बिल्कुल उपेक्षा कर देंगे रज्जु को कहाँ खोजेंगे इसलिए कहते हैं कि जिसको सर्प समझ रहे हैं वही रज्जु है तो ये सर्प हो गया उपाय तो उपाय तेवने ये तीनों को जानना चाहिए ये लक्ष्य नहीं है ये उपाय है तो अर्थात ये सब वेदांत तो सिखाते हैं ये जगत लक्ष्य नहीं है ये उपाय है तो उपायों को उतने ही हम ग्रहण करते हैं जितने आवश्यक है अधिक नहीं <coughs> और कोई कहेगा नहीं, नहीं उपायों को पहले पूरा सुधार कर देंगे एकदम पूरा ठीक ठाक कर देंगे उपाय को कहेंगे उसी में गया जीवन चला गया उपाय को ठीक करने में वो नहीं है उपाय तो बस उपाय ही है हे हे ेयाप्यपाक्याेयान ग्रहतम विज्ञेदुपल सुस्म हे हे एक पद हो गया अग्रयान, अग्रया, अग्रयान तह, अग्रयान तह, अन्यत्र अषु उपलब अन्यत्र हा हा। अग्रयान अग्रयान तहा, अग्रयान, तहा, तहा, तहा। अग्रयान अग्रे याति जेतु उपलब्ध स्मृत तस्तोग गया अर्थ अग्रयात प्रथमत पहले क्या करना चाहिए कहते हेय ज्ञेय आप्य पाक्य ये सब विज्ञे इनको जानना चाहिए हेय ज्ञेय आप्य पाक्य हेय हेय हो गया ये जागरण स्वप्न सुसुप्ति ये हेय है इसको हम इसलिए जानते हैं कि इसको पकड़ करके रखेंगे कहीं उपायों को कोई नहीं ग्रहण करता पकड़ करके रखने के लिए पार हो जाने के बाद उपायों को छोड़ देना है किंतु उपाय पार होने के लिए आवश्यक है यह ये उपाय कोई मतलब हमेशा रखने के लिए नहीं इसलिए कहते हैं हे यह हेय हो गया जागर स्वप्न सुशुद्धि आगे ज्ञेय कौन है कहते हैं ज्ञेय हो गया आत्मतत्व और आप्य आप्य अर्थात तो जो प्राप्य प्राप्त करना है क्या प्राप्त कर रहे है आत्मतत्व को तो जानना है फिर बाकी प्राप्त क्या करना है? कहते हैं आत्मतत्व को जानने के लिए आपको उपाय भी चाहिए श्रवण मनोनिधि यासन श्रवण मनोनिध्यासन इसको पांडित्य बाल्य मौन ऐसे ब्रेधारण में कहा गया यहाँ ये यह बात कहेंगे तो आप्य आप्य अर्थात तो पांडित्य बाल्य मौन अर्थात तो श्रवण मनोनिधि ये तीन को तो प्राप्त करना है श्रवण मनोनिध्यासन इसलिए जहाँ प्राप्त होगा जैसे प्राप्त होगा उसको उसी मुताबिक प्राप्त तो करना है ये तीन नहीं होगा तो ज्ञय आत्मा कभी ज्ञ नहीं बनेगा आगे पाक्य पाक्य अर्थात रिहलोरियत पचाना है अर्थात पका देना है किसको पका देना है कहते जितने सारे कलुस अंगर में है राग द्वेष इत्यादि ये सब हो गए पाक्य ये चार पदार्थ को पहले विज्ञानी अग्रयाण तो पहले ये चार को ठीक ठीक जान लेना पड़ेगा आत्मा का हमको ज्ञान करना है उसके लिए जागरण स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों है यह है क्योंकि अवस्था अतीत तो है कि ये आत्मा का ज्ञान कैसा करेंगे उसके लिए श्रवण मनोनिध्यासन चाहिए कहीं श्रवण मनोनिध्यासन हम कर नहीं पा रहे है। कहते हैं कि क्यों क्योंकि दोष है अधिक बहुत अधिक पाप पापर रहने से श्रवण मनोनिध्यासन में रूचि नहीं लगेगी तो इसलिए कहते हैं कि वो दोष को पहले पका देना है उसको जला देना है पाक्यानि पाकयानी राग आदि द्वेषाणी आप्य हो गया श्रवण मनो निर्दासन हेय हो गया जागर स्वप्न सुसुप्ति ज्ञ हो गया आत्मा इसको पहले स्पष्ट कर लेना है ते अभी तीन चार कोटि कर दिया ये चार कोटि से विज्ञया तो विज्ञा अर्थात जिसको ज्ञ कहा गया ऊपर में ज्ञ आत्मा को कहा गया विज्ञ चारों को कहा गया अभी कहते है कि ते शाम विज्ञयात तो और उत्तरार्ध में विज्ञा अर्थात ऊपर में जो ज्ञ कहा था आत्मा आत्मा से जो बाकी भिन्न रह गया, तो वो कह देंगे त्रिशु उपलम्ब स्मृत ये तीन बाकी जो रह गए इस विषय में उपलम्भ उपलम्भ अर्थात केवल कल्पित है विज्ञा हो गया आत्मा आत्मा को छोड़कर के बाकी जो हेय पाक्य आप्य ये सब अविद्या है तो जो उपाय है वो उपाय भी अविद्याल्पित है अविद्या कल्पित उपाय से हम वास्तव को प्राप्त कर लेंगे ये अन्यत्र सब संशय आता है जो मिथ्या है मिथ्या के द्वारा अब सत्य को कैसे जान लेंगे उसके लिए क्या दृष्टांत देते हैं मुख दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखता है वो सत्य है मिथ्या है मिथ्या है, उसके द्वारा मुखो का स्थिति हम निश्चय कर लेते हैं कहते तो मिथ्या होने पर भी वह सत्य को बता देता है इसी प्रकार की ये जो उपाय है जगत है ये मिथ्या होने पर भी सत्य को बता देगा भाष्य में संकोटिका में संकोत्तरत्व न श्लोकम अवतार्य हेय शब्दार्थम ब्याच शंका क्या पूर्वपक्ष अवस्थात्र ज्ञ होने से ये वास्तव हो शंका का उत्तर रूपेण श्लोक का अवतारण करके पहले हेय शब्द का अर्थ कहते हैं हेय ज्ञेय आप्य ये चार को पहले जानना है Heyo, क्या है कहते हैं भाष्य में क्रमेन तो ये को पहले कहते हैं लौकिकादी न क्रम ज्ञेयत्व लौकिकादि ये जो तीन अवस्था ये सब क्रम से ज्ञेय कहा गया तो होने से निर्देशाद अस्तित्व संक परमार्थत्व महाभूत ये तीन अवस्था भी परमार्थ हो जाए इस प्रकार की शंका माभूत इसलिए आह कहते हैं हे, हे, हे कौन है लौकिकादी लौकिक बाकी दो कौन है शुद्धलौकिक लोकोत्तर ये तीन अलौकिकादी त्रीणी जागरिता टीका में आ गए तानी एवं त्रीणी विभजते वो तीन कौन कौन है लौकिकादी ने त्रीणी तो उसको भाष्य में कहते है जागरित स्वप्न तो ये तीन हो गए ये तीन है यानी, हे तो आत्मनी, आत्मनि असत्व रज्व सर्पववत तीर्थ। आत्मनी, आत्मा में ये तीन अर्थात तो मेरे को अनुभव हो रहा है तीन स्वप्नों में हम जितना पदार्थ देखते हैं वो सब किस में है वास्तविक दृष्टा में है इसी प्रकार की जागरण स्वप्न सुसुप्ति ये भी वास्तविक दृष्टा में है इसलिए कहते हैं आत्मनि असत रज्जुआम सर्प एक नंबर टिप्पणी दे दिया आत्मनि असत असत्य अर्थात त्रैकालिक अभाव प्रतियोगित्व अभाव का प्रतियोगी कितने काल में रहता है यहाँ कहा एक नंबर टिप्पणी त्रैकालिक अर्थात ये जागरण स्वप्न सुसुप्ति आत्मा में इनका अभाव कितने काल में है तीनों काल में अर्थात ये आत्मा में कभी है ही नहीं रज्जु में सर्प कितने काल में रहता है जिस समय में, में दिखता है वर्तमान काल में तो है क्योंकि नहीं है कभी भी नहीं है इसलिए रज्जु में सर्प का अभाव त्रैकालिक होगा तो वो जो सर्प दिखता है वो त्रैकालिक अभाव का प्रतियोगी बनेगा वही बातें कहते हैं अर्थात ये सब कभी नहीं है खाली मानते हैं कहते मानते हैं जैसे रोज में सर्प मानते हैं ये धीरे धीरे मान्यता को शिथिल करना है पहले इसका सत्यता को हटाना है सत्यता अगर जगत की हट गई तो परोक्ष ज्ञान हो गया तो ये शास्त्रेण नशियत परमार्थ रूप कहते हैं जगत का परमार्थ रूप शास्त्र से नाश हो जाएगा परोक्ष ज्ञान हो जाएगा कार्यक्षम न क्षतिचा परोक्षात परोक्ष ज्ञान हो गया तो इसका कार्यक्षमता व्यावहारिक है वो भी चला जाएगा पहले उसका पारमार्थिकता शास्त्र श्रवण करते करते परोक्ष ज्ञान से जाएगा फिर व्यावहारिकता ये जो अप्रोक्ष ज्ञान होगा इसका व्यावहारिकता भी चला गया ये जो जगत है जगत में खाली नदी घट पर्वत ये आएंगे ना मनोबुद्धि भी जगत में है ये भी जगत ये सब हम सत्य मानते हैं और इसके द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है ये करेंगे वो करेंगे ये मानते हैं तो ये जो रज्जु में सर्प दिखता है ना ये सर्प को हम एक जो क्या कहते हैं सांप जो ये खिलाने वाले सपेरा सपेरा को बुला करके इसको ले करके प्रदर्शन करवाएंगे इस प्रकार की वो कल्पना करता है तो ठीक इसी प्रकार की है ये मनोबुद्धि शरीर ये सब साफ जैसा है और इसको लेकर के ये करेंगे वो करेंगे ये सब चलता है तो ये तो जैसा हो गया कि व्यक्ति सफेरा को बुला करके अब ये तो बड़ा साफ है ये तो हम चिड़ियाघर में भेज देगा ऐसे ही बात है औसत अर्थात तीनों काल में ये नहीं है तो हम खाली सत्य मानते हैं रज्वाम सर्प बद हाथ में ये सर्प जैसा हाथ अभियान में धातु धात तो क्या हो जाएगा वह त्यागी ये सब त्यक्त्यान अर्थात त्याग करना चाहिए तो ज्ञम प्रहला हो गया हेय हेय में तीन अवस्था आ गया आगे का हेय ज्ञे ज्ञम यह चतुष कोटि वर्जितम पर वर्जितम चार कोटि क्या क्या था चतुष्कोटि वर्जित परमात्म तत्व ये ज्ञ है चार कोटि पहले आया था ना ये बौद्ध और जैन का खंडन करने का समय अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति, नास्ति, नास्ति, नास्ति, नास्ति, नास्ति, नास्ति, नास्ति。<coughs> ये चार कोटि ये चार कोटि वर्जित तो, ये परमार्थ तत्व तो तो। परमार्थ में ये चारों कोटि नहीं है अस्ति भी नहीं है नास्ति भी नहीं है अस्ति नास्ति भी नहीं है नास्ति नास्ति भी नहीं आप्यानी आप्यान ये हो गया ज्ञ क्या है आप्य आप्यनी आतव्यानि आपव्यानि तो आप्तव्यान तो अर्थात प्राप्तव्यान तो प्राप्त तो करना है किनके द्वारा कहते हैं त्यक्त बाह्य शणा त्रिएण त्रयण क्या पाठ है वहां त्यक्त बाह्य शणा त्रिएण है ना अच्छा न हो जाएगा ना त्र है इसलिए त्रे न हो जाएगा त्यक्त बाह्य शणा त्यक्त तो बाह्यषणात्र कौन हो जाएगा भिक्षु तो भिक्षु वही है जो त्यक्त बाह्यष्णात्र त्यक्त बाह्यष्षण त्रय में समास कैसे लेंगे अभी त्रय कहाँ जाएगाषणा तो मतलब उसके साथ अच्छा बाह्य से तीसरा होने से तीसरा अच्छा बाह्य तीसरा तो ठीक है बाह्यषण तीसरा करने से बाह्य क्षण हो जाएगा क्यों कर्मधार करने से पुंगत कर्मधारय देशी और जातीय पूर्व पदों को टाप निवृत्ति हो जाएगा पुंगवत हो जाएगा त्यक्त बाह्य तीसरा त्यक्ता बाह्य तीसरा विग्रह तो इस प्रकार दिखाना पड़ेगा किन्तु यहाँ क्यों नहीं होता ऐसा शब्द को ऐण अच्छा कर्मधारा क्योंकि बाह्य क्षणा ते तीसरा मतलब ते कर्मधारा हुआ है उसमें तो कर्मधारा होने से पुंगवत हो जाना चाहिए पूर्व को किंतु यहाँ पुंगत नहीं हुआ अच्छा देखना होगा यहाँ बाह्य क्षण तीसरा आपको बाह्य क्षण और तीसरे में पहले समास करना पड़ेगा बाह्य स्णा स्त्रीलिंग शब्द है उसके साथ त्री को करेंगे तो तीसरा हो जाएगा जब बाह्य तीसरा हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द रहेगा रहने से आपको त्यक्ता को भी तो स्त्रीलिंग रखना पड़ेगा पर त्यक्त बाह्य स्णा ऐसु ही तो स्त्रीलिंग होना ना इसलिए उसका वह पार्श्व को स्त्रीलिंग करवाएगा अच्छा ठीक तो बाह्य तीसरा अगर त्यक्त है तभी भिक्षु संयासी हुआ इसलिए रोज विचार करना है कितना गया अगर ऐसणा नहीं गया तो ये अंदर में एक मजबूरी अनुभव होना चाहिए कि हम सन्यासी है फिर भी हमारा ऐसा नहीं जा रहा है नहीं जा रहा है नहीं गया इस प्रकार की और हम ऐसणा को खूब फैलाएंगे हाथ पाओ अर्थात तो जैसा कहते हैं ना बाजपक्षी जैसा और वो सब हम का नहीं है जो शास्त्र का विरुद्ध बात है त्यक्त बाह्य भिक्षुणा भिक्षु के द्वारा तो उसके द्वारा क्या प्राप्त है पहले कहते हैं पांडित्य बाल्य मौनाख्यानि साधना ये तीन हो गया पांडित्य बाल्य मौन दो नंबर टिप्पणी पांडित्य आदि पांडित्य इत्यादि श्रवण मनन निदिध्यासनानी इत्यर्थ है पांडित्य बाल्य मौन अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन क्योंकि श्रवण से पांडित्य होता है मनन से बाल्य होता है निधिध्यासन से मौन होता है इसलिए कार्य में अभेद करके ये पांडित्य वाले निर्विधक निर्विध्य श्रवण मनो निर्ध्यासन को कहा जाता है अच्छा पांडित्यम पांडित्यम टीका में कहते हैं प्रथम पंक्ति में टीका में पांडित्यम वेदांत तात्पर्य अभिज्ञत्व वेदांत का तात्पर्य को जो समझ लिया है वो पंडित है उसमें पांडित्य आया वेदांत का तात्पर्य कैसे समझ में आएगा तो उसको श्रवण करना पड़ेगा उसमें विचार लगाना पड़ेगा बुद्धि लगाना पड़ेगा तो वेदांत तात्पर्य अभिज्ञत्म वेदांत का तात्पर्य क्या है अद्वितीय वस्तु उसमें अभिज्ञ कैसा हो जाएगा कहते हैं विचार तो विचार करने से हो जाएगा तो विचार चातुर्य अर्थात विचार में कुशल होना चाहिए वेदांत विचार करने में कुशल होना चाहिए उससे परिनिष्पन्नम वही पांडित्यम वही श्रवणम पांडित्यम श्रवणम वेदांत तो विचार करने से उससे बनेगा वेदांत तो विचार अगर करते हैं सारे शंका का समाधान हो करके फिर वो पंडित कहा जाता है अभी विवेक बुद्धि दृढ़ हो गया आगे वाल्यम वाल्यम क्या है कहते हैं दम्भ दर्प अहंकार आदि राहित्यम जो बालक होता है एकदम उसमें ये दम्भ दर्प अहंकार ये नहीं रहता है तो दो साल होने से जब उम्र हो जाएगा आरंभ होगा धीरे धीरे फिर आगे कहेंगे ये करो मैं क्यों करूंगा तो जब एक साल रहेगा तो जैसे कहेंगे ऐसे करता रहेगा तो दो साल होने से अहंकार खुलता है धीरे धीरे तो ये कैसे होगा दम्भ दर्प अहंकार आदि कहते हैं युक्ति तो है श्रुता अनुसंधान कुशलत्व युक्ति से जब श्रुत अर्थ का अनुसंधान करेगा तभी तो इसमें ये बाल्य भाव आ जाएगा बाल्य भाव अर्थात फिर ये अहंकार नहीं रहेगा सर युक्ति तो इसको मनन कहते हैं युक्ति असंभावितुसंधानम मननम ही तत्व मननम तू युक्ति के द्वारा अनुसंधान करना ये मनन है यही हो गया बल अर्थात श्रुत अर्थ का अनुसंधान में कुशल होना यही बल हो गया श्रुति में जो कहा गया उसी में बुद्धि को चला पाना यही बल है अगर ये नहीं है तो बाकी कोई बल का कोई व्यर्थता है जो श्रुति अर्थ में बुद्धि को चला पाएगा तो उसका तो अर्थात तो वैराग्य स्वाभाविक रहेगा शास्त्र का तात्पर्य अगर निश्चय हो गया श्रवण श्रवण पूरा होने का लक्षण है वैराग्य अगर वैराग्य नहीं हुआ तो श्रवण पूरा नहीं हुआ क्योंकि श्रवण पूरा अर्थात शास्त्र का तात्पर्य निश्चय हो गया ब्रह्म सत्य है बाकी सब मित्या है तो ब्रह्म सत्य है तो और हम भी वही है इस प्रकार की खाली परोक्ष ज्ञान हो जाना इतने में ही वैराग्य दृढ़ होगा ये नहीं होने से अर्थात श्रवण पूरा नहीं हुआ ये हो गया है। बाल्यम आगे मौनम मौनम मुने है कर्म मौनम तो ये गुण गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणी च कर्म अर्थ में भी ये अच्छा वो तो सूनि मुनि होने से इगंता च लघुपूर्वात उसमें अण हो जाएगा अन होने से मुनि के आगे अन हो गया टेह से मुनि का इकार चला जाएगा तो हो जाएगा मौन मुने है न टिप्पणी दे दिया संपादित मनन स मनन पूरा करके जो अवस्था होगा उसको मुनि कहा जाएगा अर्थात वो निधिध्यासन निधिध्यासन करने वाला को मुनि कहा जाता है और जब निधिध्यासन पूरा हो जाता है मौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मण इस प्रकार के बृहदारा ने कहा गया तो ब्राह्मण ब्राह्मण अर्थात तो मुख्य ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी आगे टीका में ज्ञानाभ्यास लक्षणम निधिध्यासन शब्द मौन से ज्ञानाभ्यास निधिध्यासन को कहा जाता है निधिध्यासन ज्ञान का अभ्यास पहले हमको ज्ञान हो तो फिर अभ्यास करेंगे ज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्माकार वृत्ति पहले हो फिर हम उसका अभ्यास करेंगे तो मौन अर्थात निधि ध्यास अर्थात ब्रह्माकार वित्ती का अभ्यास ब्रह्माकार वृत्ति कहां से होगा कहते श्रवण मनन से होगा तो ब्रह्माकार वृत्ति होने से उसका अभ्यास अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति का ध्यान करना है पहले वो हो तो फिर उसका ध्यान करेंगे जब तक तो पता नहीं है ब्रह्माकार वित्ती और ध्यान किसका करेंगे कुछ द्वैता का ध्यान करेंगे आपता आपतव्यानी ये जो श्रवण मनिध्यासन यही तीन प्राप्त बयान इसी को प्राप्त करना है जीवन का अर्थ कहते ना अगर कुछ पुरुषार्थ अनुभव होता है हम कुछ कर सकते हैं यही तीन में लगाना है श्रवण मनन निध्यासन यही तीन ही कर पाएंगे यद्यपि ज्ञेय से विज्ञेत्व उत्तम तथापि कथम हे आदि आप पहले कह दिए ये चार विज्ञे है उसमें आत्मा एक हो गया ज्ञेय वो तो विज्ञे है बाकी तीन को कैसे आप विज्ञा कह दिए ओ हे आदि जो हेय आप्य उसको सब विज्ञे कैसे कह कहते कहते उपाय न ये सब उपाय है भाष्य में पाक्यानि आप्य हो गया श्रवण मन निधि आगे एक रह गया पाक्य पाक्य तो पका देना है जला देना है क्या करना है पाक्यानि राग द्वेश मोहादयो दोषा कसायाख्या पक्तव्या पाक्यानि हो गया राग द्वेष मोह इसको सब पका देना है जला देना है राग, औ, राग और राग अर्थात तो इसी में आग्रह तो इसमें द्वेष इस प्रकार के इसको कहते हैं राग द्वेष ये सब कसायाख्या कसाय कसाय अर्थात जैसे हम कहते हैं कसाय वस्त्र ये और स्वे नहीं है इसमें अब रंग चढ़ गया तो इसी प्रकार की चित्त शुद्ध रहना चाहिए अभी इसमें रंग चढ़ गया क्या कहते हैं राग द्वेष तो ये सब जो हो गया कहते हैं ये अभी साफ करना है ने पक्तव्या पक्तव्या के ऊपर टिप्पणी है उसको लिख सकते हैं दो कौ और नीचे टिप्पणी में दो मेहनत पांडित्य इत्यादि श्रवण मनन निदिध्यासनि इत्यर्थः उसके आगे है पक्तव्या यहाँ दो क लिख दीजिए ये जो राग द्वेष हो गया इसको पका देना है कैसा पका देना है इसको टिप्पणी देखिए आगे कहते हैं पक्तव्य तो पक्व फलव पतनून्खी मुखी यानी फल जो वृक्ष में पक जाता है आगे क्या होता है गिर जाता है इसी प्रकार की अभी हमारा चित्त में ये राग द्वेष है इसको पका देना अर्थात तो वो आगे गिर जाना चाहिए हमसे राग द्वेष हट जाना चाहिए अंकुर अक्षम संभ्रष्ट बीज व भर्जन यानी एक दृष्टांत तो दे दिया कि पप्को हो जाएगा अर्थात तो वृक्ष से घिर जाएगा अथवा पाक कहते हैं जो हम भूनते हैं पदार्थ कढ़ाई में कहते हैं वो करने से कैसा आएगा कहते हैं अंकुर अक्षम संभृष्ट बीज बत बीज धान को ले जाएंगे गेहूं को ले जाएंगे हम कड़ाई में खूब भून देंगे वो बीज रहेगा ना नाश हो जाएगा पूरा उसको फ्राई कर देंगे और रहेगा किंतु आगे उसे अंकुर हो जाएगा वो रहेगा किंतु उसका अंकुर नहीं बनेगा तो इसी को कहते हैं अंकुर अक्षम संभ्रष्ट सम्यक भ्रष्ट भर्जन कर देंगे भर्जन अर्थात जो फ्राई कहते हैं अंग्रेजी में वा भर्जन यानी कहते यानी क्यों इसको नाश कर देना चाहिए पूरा जला देना चाहिए कहते यावत शरीरम स्वरूप आगे पाठ संशोधन करना है नष्टम अपार्यतया नष्ट मार्य चाहिये मा हो गया ना यावत शरीरम स्वरूप तो नष्ट मार्यतया म चाहिए मा हो गया टिप्पणी में द्वितीय पंक्ति में अंतिम है स्वरूपत् नष्टम अपार्यतया अपार्यतया अर्थात नहीं कर पाएंगे नष्टम नष्टम नष्टम नष्टुम अपार्यत हाँ नष्टम नष्टुम जब तक शरीर रहे इसको आप नष्ट नहीं कर दे पाएंगे वो रहेगा किंतु भर्जन हो गया इसका अंकुर नहीं होगा आपका राग द्वेष आपका कर्मों में नहीं आएगा किंतु आपको पता रहेगा कि राग द्वेष क्या है जब तक तो शरीर रहेगा जो पूर्व जन्म में इतना शुद्ध होकर के आएगा कि उसको राग द्वेष क्या पता ही नहीं है जैसा ये पुराण में कहीं आता है किसका एक पुत्र था जो उसको का या किसी का एक पुत्र था जो है श्रृंगी ऋषि का हाँ हाँ तो वो जीवन में कभी देखा ही नहीं जगत देखा ही नहीं जंगल में बढ़ा या कहीं जंगल में कोई उसको फेंक दिया था उसको लेकर के ऋषि पाले वो कभी उसको जंगल में दिखा ही नहीं दशरथ का राज्य में एक बार कुछ ये हो गया वृष्टि नहीं हुआ ना अनावृष्टि हो गया फिर वशिष्ठ जी कहेगी वो आकर के अगर याग करेगा तभी तो वृष्टि होगी फिर उसको लाने के लिए गए कुछ कथा आगे पूरा स्मरण नहीं है अच्छा तो ये जब तक तो शरीर रहेगा ये तो नष्ट नहीं होगा किंतु कार्य अक्षमत्व आपादन यानी रागद्वे अगर आपके प्रवृत्ति नहीं करवा पा रहे हैं बस उतना ही बहुत है पता चलेगा क्योंकि संस्कार इतना जल्दी नाश नहीं हो जाएगा दूसरा संस्कार आएगा तो ये संस्कार नाश होगा नहीं तो काल दीर्घ दिन होने पर नाश होगा नहीं तो संस्कार नाश करने का सरल उपाय दुर्घटना दुर्घटना से संस्कार सरल उपाय से नाश हो जाएगा तो यह कर सकते हैं भाष्य में सर्वाणी एतानी हेय ज्ञेय आप्यज्ञे भिक्षुणा उपाय त्वेन इत्यर्थ तो है ये जो चार हो गए हेय जेय आप्य पाक्य ये सब विज्ञयानी जानना चाहिए इनको किसके द्वारा भिक्षुणा जो ऐसनात्रे मुक्त है क्यों जानेगा उपाय नब उपाय है किसी को छोड़ना है उसको अगर नहीं जानेंगे वो हम उसको पकड़ कर रहेंगे क्या प्राप्त करना है उसका अगर नहीं जानेंगे हम उसको प्राप्त करने में उद्यम नहीं करेंगे और किसको जला देना है ये अगर पता नहीं चलेगा वो हमारे अंदर में हमेशा रहेगा तो ये सबको इसलिए जानना चाहिए उपायत्व इत्यर्थ उपाय कैसे है तीन नंबर टिप्पणी दिया आप्या नाम साक्षात ब्रह्म ज्ञान उपाय द्वे नज्ञेय जो आप्य है कौन-कौन श्रवण मन निर्देश ये साक्षात ब्रह्म ज्ञान का उपाय होने से हो हो गया और कौन-कौन गए विज्ञा कर अज्ञात से हान संभव जो अज्ञात है उसका त्याग नहीं हो सकता है इसलिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति को जानना है तभी हम जाने निश्चय करेंगे कि हम उससे अलग है पाक्याम निवर्तनीयत्व न विज्ञात्व नहीं अज्ञात निवर्तुम शक्य इतिभाव जो पाक्य हो गया राग द्वेषादी इनका निवृत्त करना है तो निवर्तनीय तो निवर्तनीयत्व न इनको जानना चाहिए क्यों नहीं अज्ञात निवर्तुम शक्य जो अज्ञात है उसका निवृत्ति कर देंगे नहीं कर पाएंगे इसलिए उनको जानना है हम में क्या राग है क्या द्वेष है पहले ये हमको दिखना चाहिए जब हमारा राग द्वेष हमको दिखने लगेगा तो हम साधक बन गए दूसरों का तो हमको मतलब एक साल से दिखता है <laughs> तो जब से एक साल हो गया तो, तो दिखता है तो उसे जब अपने दिखने लगेगा तब तो हम धीरे धीरे साधक हो गए और दिखना चाहिए हम चाहे दूसरों को कह दे ना कहते वो अलग बात है किन्तु तो कम से कम दिखे और जो दूसरों को कहने लग गया वो तो अभी अर्थात साधक का वो जो माराथन दौड़ होता है ना उसका जो अंतिम लाभ होता है उसमें देखेंगे कैसे दौड़ता है जो अपना दुर्गुणों को कहने लगेगा वो जानेंगे कि अभी माराथन का अंतिम है क्योंकि वो सबसे अर्थात शीघ्र उपाय है दुर्गुणों को हटाने के लिए जितने को कहेगा उतना वो क्षीण हो जाएगा बंट जाएगा जैसे धर्म ख्षर, धर्म क्षरति कीर्तनाथ ऐसे पाप क्षरती कीर्तनाथ आप हम और पाप को भी कहने लगेंगे ये हो जाता है ये फालतू काम होता है इस प्रकार कहेंगे तो फिर वो हट ही जाएगा ये आए। सब की में तो उसका हाँ ये अच्छा मनुस्मृति भूलो है ये भागवत में भी शायद ऐसा कुछ है कि दूसरों के सामने अगर कहे तो ठीक है में अच्छा भाष्य में अग्रयाग्रथमत ये तीन को छोड़ना चाहिए अगर टीका तदेव प्रकटयतुम प्रथमत उत्तम तदेव अर्थात उपाय ये जो तीन हो गया ये तीन उपाय एक तो ज्ञय हो गया आत्मा वो तो उपेय प्राप्त बाकी तीन तो उपाय तो तदे उपाय तो प्रकटयतुम प्रथमत तो। इनको पहले जानना चाहिए उत्तरार्धम ब्याच श्लोक का उत्तरार्ध हो गया अन्यत्र भिग्ये भिग्ये आत्मा को छोड़ करके बाकी तीन जो है इसके लिए भाष्य में कहते हैं अग्रयाणत अग्रया प्रथमत हेयादी हे्या हे्या हे्यादीसुया परमा सत्यम विज्ञे ब्रह्म एक भर्जय्वा हेयादीना का अर्थ हो गया अन्यत्र विज्ञेयात यहां अन्य शब्द का लेना पड़ेगा तेसाम अर्थात हेयादिम हेयादिनाम अर्थात अन्यत्र अन्यत्रेयात विज्ञे हो गया आत्मा उससे जो बाकी रह गया तीन परमार्थ सत्यम जो हो गया अन्यत्र विज्ञेत इसका अर्थ कहते हैं परमार्थ सत्यम विज्ञेयम ब्रह्म एक वर्जयित्व ब्रह्म को छोड़ करके बाकी जो तीन रह गए आगे उपभाष्य में उपलम्भनम चार नंबर टिप्पणी है उसके ऊपर उपलम्भनम के ऊपर क्या चीज़ जो है है उसमें किसका चाहिए हे आदि नाम कहने से वो तीन है और हेय ना ज्ञेय तो आत्मा है हेय आप्य और पाक्य में जो तो न ना ज्ञय में आप्य में ना ज्ञ में आत्मा है है अवस्था तीन येय आत्मा आप्य ये तीन श्रवणादि और पाक्य हो गया राग राघदोषादी <coughs> ये पूर्वार्ध में जो दिया ज्ञय उत्तरार्थ में जो विज्ञा दिया वो विज्ञा आत्मा है ऊपर में जो ज्ञ है उसको विज्ञा कहा और पूर्वार्थ में जो विज्ञा है वो तो अर्थात ज्ञात विज्ञानी दिया ना वहाँ चारों को कहा इसलिए शब्द वही समान है किंतु अर्थ अलग अलग में व्यवहार होते हैं अच्छा भाष्य में उपलम्बनम उपलम्बनम उपलम्ब उपलम्बनम चार नंबर टिप्पणी उपलम्भ स्मृत अविद्याल्पित भ्रांति मात्र उत्तम उपदिष्ट उपलम्भनम अर्थात तो विज्ञा आत्मा को छोड़ करके बाकी जो तीन रहेगे ये तीन तो सब अविद्या कल्पना मात्र उपलम्भो अर्थात तो अविद्याल्पनात्र अर्थात तो बाकी तीन कौन है हेय आप्य पाक्येश त्रिशु अभी स्मृत हेय आप्य पाक्येशु सप्तमी तो कह दिया ष्ठी लेना है त्रिशु अपी या ष्ठी लेना है पांच रो टिप्पणी दिया त्रिशुअपी त्रयाणाम अपी ये जो तीनों हुए ये तीनों तीन तो स्मृत अर्थात तो ब्रह्म विद्वि न पर सत्यता त्रयाणाम ये तीन परमा सत्य नहीं है ये तो केवल उपाय है आत्मा ही सत्य। क्या एक सत्य हाँ पूर्ण विराम है नहीं है क्या उसमें परमा सत्यम विज्ञ ब्रह्म अन्यत्र वर्जय्वा अच्छा देखिये अग्रयाणत तो प्रथमत तो अर्थ हो गया दूसरा वाक्य आरंभ हुआ तेम श्लोक में है तेम विज्ञे अन्यत्र श्लोक में है तेम का अर्थ हेयादिनाम तो तेसाम हे आदिनाम बराबर चिन्ह कर दीजिए हे आदिनाम का आगे कमा कर दीजिए अर्थात श्लोक का एक एक पद को व्याख्यान करते हैं अग्रयाण का अर्थ प्रथमतः तो कमा हो गया का अर्थ है याद नाम आगे श्लोक में है अन्यत्र भिग्जेयाद। अन्यत्र अन्यत्रज्ञयात्र का बराबर कर दीजिए अर्थात तो परमार्थ सत्यम विज्ञ ब्रह्म एकम भर्जय ये ब्रह्म को छोड़कर के बाकी जो तीन अन्यत्र विज्ञयात इसलिए उत्तरार्ध में जो विज्ञाय है वो आत्मा है ब्रह्म है ब्रह्म को छोड़कर के बाकी ज्योतिन हो गए तो ये तीनों जो है वो परमार्थ सत्य नहीं है टीका में हे यादिन रजू सर्पवत अविद्याल्पित्व नास्ती परमार्थत्व तो शंका जो हे आदि है हे आदि तीन ये रज्जु सर्पवथ अविद्याल्पित होने से परमार्थत्व तो शंका नास्ती ये सब वास्तव है इस प्रकार की नहीं है जो वास्तव नहीं है कल्पित है वो कल्पिता में कारण भाव भी कितना सत्य रहेगा जो कल्पित है हम स्वप्न देखते हैं स्वप्न में हम अग्नि जलाए और उसके ऊपर हांडी बैठाए उसमें पानी डाले और उसके अंदर में चावल भी डाले किंतु वो भात बनेगा ना कोई वृक्ष भी बन सकता है स्वप्न में बन भी सकता है ये जगत इसी प्रकार की है ये कार्य कारण भाव हम जो बैठाते हैं जब आप चलना आरंभ करेंगे तब कहेंगे कार्य कारण बिल्कुल सत्य है क्यों कहेंगे हमारा ये जो दुष्कर्म करने का जो स्वभाव है उसको हटाना है कहेंगे कि दुष्कर्म करेंगे तो आपको दुख भोगना पड़ेगा तभी दुष्कर्म से हटेगा ये दुष्कर्म से हटाने का क्यों आवश्यक है कहीं नहीं हटेगा तो उसका वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा शास्त्र का उद्देश्य है दुष्कर्म से हटाना दुष्कर्म से हटा देगा अभी प्रवृत्ति है कहाँ रखना है प्रवृत्ति करो प्रवृत्ति करने से क्या होगा धर्म होगा कार्य कारण वेद कहता है दुष्कर्म करेंगे तो पाप होगा वेद कहता है सत्कर्म करेंगे तो धर्म होगा वेद कहता है वेद का कर्म कांड सब कहेगा वही वेद आप करते करते सत्कर्म करते करते चित्त शुद्ध हो जाएगा वही वेद कहेगा आगे वेदांत में ऐसे सब करो कल्पित तो है तो हमको इतना क्यों दौड़ाएं? कहेंगे आप जहां थे वहां तो दौड़ करके यहां पहुंचना पड़ेगा ना तो इसलिए सब कहा गया इसको नहीं समझ करके वेदांत तो अगर दुष्कर्म करने वाले का हाथ में पड़ेगा वेदांत तो ये क्या होगा छोड़ेगा दुष्कर्म छोड़ देगा रात रात ज्ञानी हो जाएगा जो होना है वो हो जाता है जगत में धीरे धीरे ये कहते ना जब सबसे अर्थात का ज्ञान मतलब अयोग्य में जो पड़ जाता है पदार्थ तो उसको कहते बंदर का हाथ में शालाघ्राम जैसा तो उस हानि हो जाता है जगत का इसलिए बोलने से पहले भी अर्थात ध्यान भी रखना है कि श्रोता का योग्यता नहीं तो हानि हो जाती है ये श्लोक उच्चारण करेंगे आगे कहते हैं यदुक्तम ज्ञेम चतुष्कोटि वर्जितम पर तदाफुटती तो तो तो पूर्व श्लोक में चार चीज ज्ञातव्य कहा गया तो पहले हो गया हेय आगे तीन को कह दिया हेय आप्य ये तीनों को तो व्याख्यान करके कह दिया और बाकी रह गया कि ज्ञेय तो अभी ज्ञय के लिए कहते हैं यदुक्तम ज्ञवान आबिर अस्पृष्ट अच्छा पहले कहा था कि असो भगवान अस्पृष्ट पहले श्लोक में आया था तो वो जो ज्ञे है चतुष्कोटि वर्जितम पर तद इधानी अभी उसका स्पष्ट करके कहते हैं प्रकृत्या सर्वे प्रकृत काशवजे धर्म विद्य न ही ना, ना तंचन ते किंचन सर्वे चन नकृत्या आकाशवज विद्यते सर्वे धर्मा सर्वे धर्मा धर्म जीवात्मा ये जितने सारे जीवात्मा है वो सब प्रकृतिया स्वभावत स्वरूप आकाशवत अनादि है जितने सारे जीवात्मा है जीवात्मा जितने सारे एक वचन क्या बहुवचन कर दिया बहुवचन कर दिया किंतु आत्मा बहुवचन है क्या क्यों कहता है कहते है। जिसको कहता है वो क्या मानता है वो तो अभी बहुत मानता है इसलिए कहने वाले को जिसको कहा जाता है किन्तु इसी को कहते हैं वास्तव तेसा नाना तुम कोचन किंचन नहीं विद्य आप ऐसा मानते हैं किन्तु वास्तविक कि कोचन कहीं भी किंचन थोड़ा सा भी उनका भेद नाना तो है नहीं पर्वत देखते हैं उसमें बनी है इसी प्रकार के कहते हैं आप नाना मानते हैं किन्तु उसमें कभी भी भेद नहीं है ये आत्मतत्व तो तो एक ही है तो जितना जितना ये श्रवण मनोनिध्यासन बढ़ेगा उतना उतना ये दृढ़ होगा अच्छा टीका में दे दिया बहुवचन प्रयोग प्राप्त दोषम प्रत्यादि सती प्रथम पूर्वार्ध में कह दिया सर्वा धर्मा बहुवचन कह दिया कहते तो फिर जीव नाना हो जाएंगे जीवात्मा कहते कि नहीं ये जो दोष से प्राप्त हुआ उत्तरार्ध में कह दिया तो ऐसा नाना तोन नाना है ही नहीं निराकरण कर दिया तो फिर कैसे कह दिया कल्पित तो भेद निबंधनम बहुवचनम कल्पित तो भेद जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ कल्पना करता है कल्पित तो भेद निबंधन निबंधन मूल कारण कल्पित तो भेद ही मूल कारण जिसके लिए नाना का ये अनुभव करता है कोचन इति देश काल अवस्था ग्रहणम कोचन कोचन को, को, को अर्थात पुत्र अर्थात बही भी कहीं भी कहने से देश भी काल भी किसी देश में किसी काल में नाना तो नहीं है तो अनुमात्रम अणुमात्री कार्य कारण भाव से अंशांशी भाव से च उपादान अच्छा भाष्य में आज आज यहाँ तक ओम पूर्ण मद पूर्णात पूर्ण मुद्यते पूर्णश्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा शिष्यते शांति शांति शांति शाय